शहद शिकारी अफ्रीकी लोक कथा पुराने जमाने में जंगल के सभी जानवर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन सभी को शहद से बहुत प्यार था एक छोटी चिड़िया शहद गाइड थी और उसे शहद खोजने की सबसे अच्छी जगहें पता थी चेकाचे चेकाचे चेकाचे छे चेका, चे, चेका, चे, चेका, चे, चेका चे, वो चिड़िया चिल्लाई यदि तुम्हें शहद चाहिए तो मेरे पीछे आओ एक दिन एक लड़का झील के किनारे किनारे जा रहा था उसने उस शहद गाइड का गीत सुना मुझे सेहत बेहद पसंद है उसने कहा मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और उसके बाद वो लड़का और शहद गाइड जंगल में आगे बढ़े जल्द ही वे एक मुर्गे से मिले चेका चे चेका चेका चे शहत गाइड ने गाया अगर तुम्हें शहद चाहिए तो मेरे पीछे आओ मुझे कुछ शहद जरूर चाहिए मुर्गे ने अपनी पूंछ के पंख फड़फड़ाते हुए कहा मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और फिर मुर्गा भी लड़के और शहद की चिड़िया के पीछे पीछे झाड़ियों की ओर चला वे कुछ दूर ही गए थे कि जब उन्हें एक बिल्ली दिखी चेका छे चे, चेका चे, चेका छे चे, शहद गाइड चिड़िया ने गाया अगर तुम शहद चाहती हो तो मेरे पीछे आओ मुझे सेहत बहुत पसंद है बिल्ली ने पेड़ से कूदते हुए कहा मैं जरूर तुम्हारा पीछा करूंगी फिर शहद गाइड चिड़िया लड़का मुर्गा और बिल्ली एक साथ जंगल में आगे बढ़े तब तक और वे एक हिरण से मिले और फिर एक तेंदुए से और फिर एक झेपरा से और फिर एक शेर से छेछे शहद गाइड चिड़िया ने प्रत्येक जानवर के लिए अपना गीत गाया यदि आप लोग शहद चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे आए फिर हिरन तेंदुआ जेब्रा और शेर लड़का मुर्गा और बिल्ली भी कारवा में शामिल होकर जंगल में आगे बढ़ने लगे जल्दी जानवर एक हाथी से मिले तुम सब कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों उसने पूछा हम सब लोग कुछ शहद खोजने जा रहे हैं लड़के ने जवाब दिया चे चे चेका चेका चे शहत चे, चे। गाइड ने अपना गीत गाया यदि आप शहद चाहते हैं तो आप भी मेरे पीछे चले उसके बाद शहर तलाश करने वाले जानवरों के जुलूस में हाथी भी शामिल हो गया थोड़ी देर बाद शहद गाइड चिड़िया रुक गई चेचे चेका चे, चेका चे उसने फिर से गाया यदि आप शहद चाहते हैं तो जरा इस पेड़ को देखें फिर लड़के ने मधुमक्खियों के घोंसले से एक सुंदर छत्ता निकाला और उसे चार टुकड़ों में तोड़ा पहला टुकड़ा उसने मुर्गे और बिल्ली को दिया दूसरा उसने हिरन और तेंदुओ को दिया तीसरा उसने जेबरा और शेर को दिया और चौथा उसने अपने और हाथी के लिए रखा फिर सभी जानवर शहद खाने लगे मुर्गे ने शहद के छत्ते का अपना सिरा कुतरा और बिल्ली ने अपना छोर चाटा फिर बिल्ली ने मुँह के पर थूका और मुर्गे ने बिल्ली को खरोचा हिरन ने छत्ते के अपने सीरे को कुतरा अपने नुकीले दातों से, से शेर को काटा हाथी ने लड़के के हाथों से शहद के छत्ते को छीन लिया और वो उसे पूरा निकल गया लड़का उन लड़ते झगड़ते जानवरों को विषमय से सिर्फ घूरता ही रहा रुको लड़का जोर से चिल्लाया लड़ाई मत करो आपने पहले कभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं किया है लेकिन जानवर ने उस लड़के की बात को सुनने से इनकार कर दिया हताश होकर लड़के ने एक छड़ी उठाई और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ा यह देखकर सभी जानवर चुप हो गए हाथी ने लड़के की ओर देखा और दुखी ऊपर कहा देखो जो नुकसान होना था वो हो चुका है अब हम फिर कभी दोस्त नहीं बन सकते आपसे मुर्गे बिल्ली से लड़ेंगे हिरन तेंदुए से लड़ेंगे और जेबरा शेर से लड़ेगा और मैं तुम और तुम्हारे लोगों से लड़ाई लड़ूंगा लेकिन शहत गाइड डाली चिड़िया अभी भी लड़के के हाथ पर शांति से बैठी थी झाड़ी में उनके पास कई अन्य जानवर थे गिलहरी और शाही उल्लू और चूहा सांप और तितली गुबरेला और घूंगा चेछे चे छेक चे शहद गाइड चिड़िया ने अपना गीत गाया अगर आप शहद चाहते हैं तो मेरे पीछे आए समाप्त